संवेद्नों संवेद्नों के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बिटिया को समर्पित पिता की भावनाएं, पिता का समर्पण यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो तुमको अर्पण करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं। मेरे हृदय के नील गगन का यह चंदा सा तारा था मैं अब तक जान न पाया इस पर अधिकार तुम्हारा था लो अमानत यह अपनी मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ चाचा चाची से भतीजी बिछड़ी मौसा मौसी से बिछड़ी बहनौता मामा मामी से भांजी बिछड़ी नाना नानी की आँखों का तारा माँ की ममता का सागर यह मेरी आंखों का तारा है कैसे बताऊ मैं तुमको किस लाड़ प्यार से पाला है लो आज तुम्हें इन नैनों की ज्योति अर्पण करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ इससे भूल बहुत सी होंगी यह भोली है सुकुमारी है इसके अपराध क्षमा करना यह माता की राज है मां लक्ष्मी की शोभा तुम्हें आज मैं अर्पण करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ बुआ फूफा से बेटी बिछड़ी माँ से बिछड़ी उसकी क्षमता भैया से आज बहना बिछड़ी बहनों से प्यारी सी ममता यह बात समझकर मन में मैं यही सोचा करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ यह जाएगी सब रोएंगे छलकेंगे नैनों से तारे यहाँ जाएगी सब, सब रोएंगे छलकेंगे नैनो से तारे माता भैया बहन दादा सब, सब रो देंगे आज आज हमारे मैं आज पिता, पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज, आज समर्पित समर करता समर्कर्ता